आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर भद्रकाली ने बहुत से दानो का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गई वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया श्री व्यास जी ने पूछा महाबुद्धिमान सनत कुमार जी काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया उसे आप वर्णन करने की कृपा करें क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है श्री सनत कुमार जी बोले मुनि शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं भगवान शंकर अपनी गणों के साथ समर भूमि की ओर चले गए उस समय वे महावृषभनंदीश्वर पर सवार थे और उनके समान प्राकर्मी वीरभद्र भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई यूं वीरत ही बाण वर्षा करने वाले भगवान शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा अंतिम युद्ध स्थल में शंखचूड़ का अवध करने के लिए महाबली माहेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया जिसका निवारण करना बड़े-बड़े तेजस्वियों के लिए भी असाध्य है तब तत्काल ही उसका विरोध करने के लिए यह आकाशवाणी हुई शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए यद्यपि आप क्षण मात्र में ही पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो क्या बात तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए उसे सत्य एवं सफल बनाइए वह देव मर्यादा यह है जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व खंडित नहीं होगा तब तक इस पर जरा भी मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकी था अतः जगदिशवर श्री ब्रह्मा के वचन को सत्य कीजिए तब सत्य पुरुषों के आशरूप शंकर ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथा सू कहकर उसे स्वीकार किया और श्री विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया फिर तो भगवान शंकर की इच्छा से श्री विष्णु वहां से चल पड़े वे तो मायावीओ से भी श्रेष्ठ मायावी थे अच्छा उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यह कहा वृद्ध ब्राह्मण बोले दानवेन्द्र इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं तुम मुझे भिक्षा दो दीन वत्सल अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब मैं उसे बताऊंगा तब तुम मुझे पूर्ण करना ब्राह्मण की बात सुनकर राजेन्द्रशंक चुड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे जब उसे ओम कहकर उसने स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंक चुड़ ने जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण किया इसी समय श्री विष्णु ने भगवान शंभू से सारी बातें कह सुनाई तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना अद्वितीय त्रिशूल हाथ में ले लिया परमात्मा शंकर का यह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था उसने सारी दिशाएं पृथ्वी और आकाश प्रकाशित होते वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था उसका निवारण करना असंभव था वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था वह तेजो का अत्यंत उग्र समूह संपूर्ण शास्त्रों का सहायक भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्साहता वह एक ही स्थान ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उदत हो गया उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ की थी उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था उस कारूपनित्य था आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शंकर जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग में चला गया उस समय स्वर्ग में दुदुम भी आ बजने लगी गंधर्व और किन्नर गान करने लगे देवो तथा मुन्योने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी भगवान शंकर के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु आदि इंद्र सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे दानवराज शंखचूड़ भी भगवान शंकर की कृपा से शापमुक्त हो गया और उसे उसके पुरुष श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ जिस शंख काजल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है महामुने श्री हरि और मां लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख काजल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है किंतु भगवान शिव के लिए नहीं इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर उमा शंकर स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिव लोक को चले गए भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद हो अपने-अपने लोक को चले गए उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे इस प्रकार मैंने तुम्हें महेश के जिस शरीर का वर्णन किया है वह आनंददायक सर्व दुखहारी लक्ष्मी प्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ओम नमः शिवाय